फिर अध्यापक और उपदेश करने वालों के गुण अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ राजा आदि न्यायधीश खेती आदि कामों को करने वाले पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य नायक को प्रजाजनों को देखकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें इस कार्यों को सिद्ध को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथा योग्य ग्रहण करें फिर यहां राज धर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा अध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो वैसा ही सब लोगों के स्वामी के लिए उपदेश करें ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति व्यवहार करना चाहिए अब यहां तार विद्या के मूल का उपदेश अगले मंत्र में किया है फिर यहां राजधर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ऐसे शीघ्र पहुंचाने वाले बिजली आदि अग्नि के बिना एक देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र समाचार लेने को कोई समर्थ नहीं हो सकता है अब बिजली आदि पदार्थ रूप संसार का बनाने वाला परमेश्वर ही उपासनीय है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि सबका आधार सबको उपासना के योग्य सबका रचने वाला ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उसे जान औरों के लिए भी ऐसे ही जानकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होवे फिर बिजली की विद्या का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है जैसे माता-पिता संतानों और संतान माता-पिताओं पढ़ाने वाले पढ़ने वालों और पढ़ने वाले पढ़ाने वालों पति स्त्रियों और स्त्री पतिओं को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं वैसे ही राजा प्रजा जनों और प्रजा राजा जनों को निरंतर प्रसन्न करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे धनाडजन स्वर्ण आदि धातुओं के वासनों में दूध घी दही आदि पदार्थों को धर और उनको पकाकर खाते हुए प्रशंसा पाते हैं वैसे दो शिल्प जन इस विद्या और न्याय मार्गों में प्रजा जनो का प्रवेश कराकर धर्म और न्याय के उपदेशों से उनको पक्के कर राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रशंसित कहां होवें इसका यह उत्तर है कि धार्मिक विद्वान जनों में होवें फिर जवान अवस्था ही में विवाह करना आवश्यक है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है माता-पिता आदि को अतीव योग्य है कि जब अपने संतान पूर्ण अच्छी शिक्षावट विद्या शरीर और आत्मा के बल रूप लावण्य स्वभाव आरोग्यपन धर्म और ईश्वर को जानने आदि उत्तम गुणों के साथ बर्ताव रखने को समर्थ हों तब अपनी इच्छा और परीक्षा के साथ आप ही स्वयंवर विधि से दोनों सुंदर समान गुण कर्म स्वभाव युक्त पूरे जमान बलि लड़की लड़के विवाह कर ऋतु समय के साथ संयोग करने वाले होकर धर्म के साथ अपना वरदाव वर्तकर प्रजा अर्थात अच्छे संतानों को उत्पन्न करें यह उपदेश देना चाहिए बिना इसके कभी कुल की उन्नति होने के योग्य नहीं है इससे सज्जन पुरुषों को ऐसा ही सदा करना चाहिए भावार्थ स्त्री पुरुष अगले महात्मा ऋषि महर्षियों ने किए जो काम हैं उनका आचरण कर धर्म युक्त ब्रह्मचर्य से शीघ्र पूर्ण को पाकर क्रिया की कुशलता से विमान आदि नागों को बनाकर भूगोल के सब ओर विहार कर नित्य आनंद युक्त हों भावार्थ जब ब्रह्मचर्य किए हुए पुरुष शत्रुओं के विजय के लिए समुद्र के पार जाना चाहें तब स्त्री और सेना के साथ ही वेगवान यानों से जावें आवें फिर राज धर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राज पुरुष जैसे बलवान दयालु शूरवीर पघेले के मुख से छेरी को छुड़ाता है वैसे डाकुओं के भय से प्रजाजनों को अलग रखें जब शत्रु जन पर्वतों में वर्तमान मारे नहीं जा सकते हों तब उनके अन्नपान आदि को विदूषित कर उनको वश में लावें भावार्थ हे सभा सेना आदि के पुरुषों तुम लोग प्रजाजनों में अन्याय से भेड़नी अपने प्रयोजनों के लिए भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है वैसे व्यवहार रखने वाले अपने भृत्ियों को अच्छे दंड देकर अन्य धर्मात्मा भृत्ियों से प्रजाजनों में सूर्य के समान रक्षा आदि व्यवहारों को निरंतर प्रकाशित करो जैसे आंख वाला कुएं से अंधे को बचाकर सुख देता है वैसे अन्याय करने वाले व्यक्तियों से पीड़ा को प्राप्त हुए प्रजाजनों को अलग रखो फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राज पुरुष अविद्या से अंधे हो रहे जनों को अन्यायकारियों से उत्तम सती स्त्रियों को लंपट बेश्याबाजों से जैसे भेड़िये से भेड़ बकरे को बचावे वैसे निरंतर बचाकर पाले भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि न्याय से अन्याय को अलग कर धर्म में प्रवृत्त शरण आए हुए जनों को अच्छे प्रकार पाल के सब ओर से कृतकृत्य हों अब स्त्री पुरुष विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है हे राजपुरुषों तुम जैसे सबके मित्र की सुलक्षणा मन लगती ब्रह्मचारिणी पंडिता अच्छेशील स्वभाव की निरंतर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भार्या करने के लिए स्वीकार कर उसकी रक्षा करते हो वैसे ही साम दाम दंड भेद अर्थात शांत किसी प्रकार का दबाव दंड देना और एक से दूसरे को तोड़फोड़ उसको वेमन करना आद राज कामों से भूमि के राज्य को पाकर धर्म से सदैव उसकी रक्षा करो फिर राज धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजा जनों में जो कंटक लंपट चोर झूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य हैं उनको रोक खाती आदि कामों से युक्त वैश्य प्रजाजनों की रक्षा और खेती आदि कामों की उन्नति कर अत्यंत विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें भावार्थ सभा सेनाधीश आदि राजा जन विद्वानों में श्रद्धा करें और अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिए सत्य का उपदेश देकर प्रमाद और अधर्म से निवृत्त करें भावार्थ विद्यार्थी और राजा आदि गृहस्थों को चाहिए कि शास्त्रवेत्ता विद्वानों के निकट से उत्तम बुद्धियों को लेवें और वे विद्वान भी उनके लिए विद्या आदि धन को दें निरंतर उनकी अच्छी सिखावट सिखाके धर्मात्मा विद्वान करें अब अध्यापक का कृत्य अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ पढ़ाने वाले सज्जन पुत्रों और पढ़ाने वाली स्त्रियां पुत्रियों को ब्रह्मचर्य नियम में लगाकर इनके दूसरे विद्या जन्म को सिद्ध कर जीवन के उपाय अच्छे प्रकार सिखाके समय पर उनके माता-पिता को दें और वे घर को पाकर भी उन गुरुजनों की शिक्षाओं को ना भूलें फिर स्त्री पुरुष कब विवाह करें यह विशय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुस्त्य जिन विद्वानों ने लोक के उपकारक विद्या और धर्मों पदेश से प्रचार करने वाले काम किये वा जिन से किये जाते हैं उनकी पसंसा और अन्वा धन आदि से सेवा करें। क्योंकि कोई विद्वानों के संघ के बिना विद्या आदि उत्तम उत्तम रत्नों को नहीं पा सकते न कोई कपट आदि दोषों से रहित शास्त्र जानने वाला विद्वानों के संघ और उनसे विद्या पढ़ने के बिना अच्छीशीलता और विद्या के वृद्धि करने में समर्थ होते हैं इस सुक्त में राजा प्रजा और पढ़ने पढ़ाने आदि के कामों के वर्णन से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति है यह समझना चाहिए यह प्रथम अष्टक के 8वें अध्याय में 17वां वर्ग और 117वां सुक्त पूरा हुआ अब 11 ऋचा वाले 118वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष क्या करें यह विषय कहा है भावार्थ स्त्री पुरुष जब ऐसे ज्ञान को उत्पन्न कर उपयोग में लावें तब ऐसा कौन सुख है जिसको वे सिद्ध नहीं कर सकें फिर राज्य के सहाय से स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ राज पुरुष अच्छी सामग्री और उत्तम शास्त्र वेत्ता विद्वान का सहाय ले और सब स्त्री पुरुषों को समृद्ध और सिद्ध युक्त करके प्रशसित हों भावार्थ हे राजा आद स्त्री पुरुषों तुम जो जो उत्तम विद्वानों ने उपदेश किया उसी उसी को स्वीकार करो क्योंकि सतपुरुषों के उपदेश के बिना संसार में मनुष्यों की उन्नति नहीं होती जहां उत्तम विद्वानों के उपदेश नहीं प्रवृत्त होते हैं वहां सब अज्ञान रूपी अंधेरे से ढपे होकर पशु के समान व्यवहार कर दुख को ही इकट्ठा करते हैं फिर वे स्त्री पुरुष क्या करें यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे स्त्री पुरुषों जैसे आकाश में अपने पंखों से उड़ते हुए गृद्ध आदि पखेरू सुख से आते जाते हैं वैसे ही तुम अच्छे सिद्ध किए विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में आओ जाओ